no show talk jas panihar dhare sir gaghra 9011 he kaath paree पिया बोलिन हमसे गाँठ परी पिया बोलिन हमसे माल मुलुक कछु संगन जय हे नाकबेर कियो जो मैं जनित नाहक प्रीति लगा तीन जग से नि सुर पिया संग में सुतियो ने वाल सानी निकरी गए घर से जस पनिहार धरे सिर गागर सुरती नटरे बतरावत सबसे धर्मदास बिन बे कर जोरी साहब कबीर को पावे भाग से साहब मोही दर्शन दीजे करुण निधि मिहिर करी साहब मो हे दर्शन दीज़े पपिहा के चित स्वांति बसे भावे नहीं जल दू जा जैसे कग जहाज चढ़े वाह कोरण सूझ हो साहब मोहे दर्शन दीजे करुणा निधि मिहर कर हो बार बार विन करूँ मेरी अर्ज सुनी जिए हो भवसागर से के अपन करी लीजिए हो ब मोहे दर्शन दीजे करुणा निधि मिर करो हो साहब मोह दर्शन दीजे झेरी लगी महलिया गगन घरा गगन घरा झर लागे महलिया गगन घेरा गगन घरा खरीजे खन, खन बिजली चमके लहर उठे शोभा बरी नीन जय बरी नी नीन जय झरी लगे महलिया गगन घेराए गगन घेराय झरी लागे महलिया सुन महल से अमृत बर से सुन महल से अमृत बरसे प्रेम आनंद होया साधना झरी लागे महलिया गगन घेराए गगन घेराए झेरी लागे महलिया फोली कि बरिया मिट्टी अंधियारिया धन सतगुरु जिन दिया है लख जिन दिया है लख झरी लागे महलिया गगन घराए गगन घरा झरी लागे महलिया धर्म दास बिन बेकर जोरी धर्म दास बिन बेकर जोरी सतगुरु चरण में रहत समाए समय सतगुरु चरण में रहत समाए झरी लागे महलिया गगन घेराए गगन घेरा जरी लागे झरी लागे महलिया गगन घेरा गगन घेरा सत गुरु के उपदेश फिरो धन बावरी उठी चलो अपने देश ये भले भलदरी हम कही दिया है सने स तुम्हारे पीवका बिनू समझे नहीं काज आपने जीवका जुगन जुगन हम कहा समझाए गु समझे धनी परिहों काल मुख जाए ग गांठ परी पिया बोले ना हमसे प्रेम के मार्ग पर प्रेम भी है और उससे भी ज्यादा प्रीतिकर्ष भक्त और भगवान के बीच झगड़ा है जहां प्रेम है वहां झगड़ा भी है शत्रु ही नहीं लड़ते मित्र भी लड़ते लड़ाई हर हाल में बुरी नहीं होती शांति भी हर हाल में भली नहीं होती शत्रुओं के बीच शांति भी खुरूप होती है मित्रों के बीच झगड़ा भी प्यारा होता सुंदर होता प्रेमी का लड़ना प्रेम का अनिवार्य अंग है मनस्वित कहते हैं जो प्रेमी लड़ना बंद कर दे समझना कि प्रेम समाप्त हो गया जब तक प्रेमी लड़ते रहते हैं तब तक समझना कि प्रेम जारी है और हर लड़ाई प्रेम को एक नई ऊंचाई पर ले आती है एक नया आयाम एक नया आकाश खुल जाता है हर लड़ाई के बाद प्रेम फिर ताजा हो जाता है, नया हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। लड़ाई धूल को झाड़ देती दर्पण फिर ताजा हो जाता है। इसलिए प्रेमी लड़ाई का रस जानते हैं। और भक्त और भगवान तो प्रेम की अंतिम घटना है अत्यंतिक उसके पार तो फिर और कोई प्रेम नहीं है वहां झगड़ा भी बड़े अपूर्व रूप में प्रकट होता है गांठ पड़ी पिया बोले ना हमसे धनी धर्मदास कहते बड़ी गांठ पड़ गई बड़ा झगड़ा हो गया है बड़ा मनमुटाव हो गया परमात्मा हमसे बोल नहीं रहा है पीठ किए खड़ा है रूठ गया है रूठने के इस तत्व को ठीक से समझो तेरे लड़ने में खुला मुझ पे तेरे इसका हाल तुझे इतनी थी मोहब्बत मुझे मालूम न था लड़ता ही कौन है लड़ने योग कोई समझता ही कब है इतनी झंझट कोई लेता कब है जब प्रेम की गहराई होती तुम क्रोधित भी होते हो तो इसीलिए ना कि प्रेम किया तुम अपने बेटे पर क्रोधित हो जाते हर किसी पर तो नहीं बेटे को चाह है इसलिए पश्चिम में एक हवा चली पिछले 30-40 वर्षों में उसके बड़े दुष्परिणाम हुए कुछ विचारकों ने समझाना शुरू किया कि अपने बच्चों पर नाराज नहीं होना चाहिए और यह बात जस्ती है कि बच्चों पर नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि नाराजगी घाव बना देगी यह नाराजगी का एक पहलू है नाराजगी जरूर घाव बनाती है अगर ठंडी हो नाराजगी अगर उष्ण हो तो घाव नहीं बनाती फूल खिलाती ये बात तर्क से ठीक मालूम हुई और पश्चिम में मां बाप ने बच्चों पर नाराज होना बंद कर दिया उसके बड़े दुष्परिणाम हुए जब नाराजगी चली गई तो प्रेम भी चला गया एक उपेक्षा आ गई ठीक है जिसको जो करना हो करे जिसको जो होना हो हो जाए नाराजगी के मरने के साथ पश्चिम में प्रेम मर गया मां बाप और बच्चों का संबंध दूर का हो गया जिस बाप ने अपने बेटे को कभी मारा नहीं वो बेटा अपने बाप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा लेकिन क्रोध होना चाहिए उष्ण जीवंत ठंडा नहीं ठंडा क्रोध खतरनाक है इसे समझना दुनिया में सदा कहा गया क्रोध खतरनाक है मैं तुमसे कहता हूं ठंडा क्रोध खतरनाक है गर्म क्रोध खतरनाक नहीं है ठंडे क्रोध का अर्थ होता है उपेक्षा से मारा उपेक्षा से चोट की ठंडे क्रोध का अर्थ क्रोध में प्रेम की कोई आभा नहीं थी क्रोध में प्रेम की कोई भनक नहीं थी क्रोध प्रेम शून्य था घृण उपेक्षा इनसे भी क्रोध होता है लेकिन तब क्रोध में सौंदर्य नहीं होता कुरूपता होती प्रेम भी क्रोध होता है होगा ही जिसने तुम्हें चाहा है जिसने तुम्हारे सौभाग्य की कामना की है तुम्हें गलत जाते देख के कभी वो रुष्ट भी होगा अगर उसने चाहा है तो वह इतना भी करेगा इतनी झंझट भी लेगा पश्चिम में मां बाप और बच्चों की पीढ़ी में जो फासला पैदा हो गया जनरेशन गैप जो पीढ़ियों का दुराव पैदा हुआ उसके पीछे ये गलत धारणा थी कि मां बाप अपने बच्चों पर क्रोध करें ही नहीं और आदमी की यह आदत है जब वो किसी एक बात को पकड़ लेता है तो उसकी अति अतिशयुक्ति तक चला जाता है उसके तार्किक अंत तक चला जाता है एक मनोवैज्ञानिक की कहानी मैंने सुनी एक स्त्री उसके पास आई है वो अपने बेटे के संबंध में पूछ रही है क्योंकि बेटा बड़ी झंझटें पैदा कर रहा है गलत काम कर रहा है गलत रास्ते पकड़ रहा है गलत आदतों में पड़ रहा है और मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध मत करना तो वो मनोवैज्ञानिक से सलाह लेने आई कि मैं करूं क्या मनोवैज्ञानिक कहता क्रोध तो करना ही मत क्रोध के तो बड़े दुष्परिणाम होंगे बच्चे की भीतर गांठें पड़ जाएंगी वो विकृत हो जाएगा फिर बड़े मानसिक रोग पैदा होंगे बाद में क्रोध तो करना ही मत वो स्त्री भरोसा नहीं कर पाती वह पूछती तुम्हारा बेटा है तुम ईमानदारी से कह सकते हो कि तुमने कभी अपने बेटे पर क्रोध नहीं किया या आपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाया वो मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर सच ही पूछती हो तो सच ये है ऐसे तो मैं अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाता लेकिन आत्मरक्षा के लिए कभी कभी उठाता हूं आत्मरक्षा के लिए प्रेम के साथ क्रोध भी महिमावान हो जाता है यह किमिया ख्याल में रखना प्रेम के साथ मिट्टी भी जुड़ जाए तो सोना हो जाती और अगर क्रोध को काट डाला तो तुम पाओगे तुमने पंख काट डाले प्रेम के जो आदमी क्रोध नहीं कर सकता वह आदमी प्रेम भी नहीं कर सकता इसलिए तो तुम्हारे तथा कथित साधु संत प्रेम शून्य हो जाते क्योंकि उन्होंने सारी चेष्टा यह की कि, कि क्रोध ना हो पाए बस किसी तरह क्रोध को रोक लेना है क्रोध तो रुक गया साथ ही प्रेम भी रुक गया कांटे तो नहीं उगते अब उनके बगीचे में लेकिन फूल भी नहीं उगते यह कोई सौदा हुआ कांटों की वजह से फूल ना उगे यह कोई समझदारी हुई हजार कांटे गए अगर एक फूल भी निकल आता है तो झंझट उठाने जैसी है और इसका परम रूप प्रकट होता है भक्त और भगवान के बीच क्योंकि वहां प्रेम की आखिरी ऊंचाई है आखिरी गहराई है वहां भी झगड़ा उठता है कभी भगवान की तरफ से कभी भक्त की तरफ से गैर को जामे शराब और हमें साफ जवाब याद रह जाएगी साकी यह इनायत तेरी कभी भक्त को लगता है कि सब तरफ बरसा रहे हो एक मुझे ही तरसा रहे हो गैर को जामे शराब और हमें साफ जवाब याद रह जाएगी साकी यह इनायत तेरी भूलेंगे नहीं भूल नहीं पाएंगे ये बात बजा मेरे लब हैं खामोश लेकिन बड़ा शोर है मेरी तनाइयों में भक्त कहता चाहे कहूं और चाहे ना कहूं चाहे चुप रह जाऊं असोभन है ये सोच के चुप रह जाऊं तुमसे क्या लड़ना ये सोच के कुछ ना कहूं बजा मेरे लब हैं खामोश लेकिन बड़ा शोर है मेरी तनाइयों में लेकिन मेरे अंतस से पूछो वहां बड़ी नाराजगियां हैं बड़ा शोर है यह स्वाभाविक है क्योंकि भक्ति की आकांक्षा क्या है अभिप्सा क्या है कि परमात्मा उसके दिल में बसे और यह बड़ी मुश्किल से हो पाता है और कभी कभी हो पाता है और क्षण भर को होता है फिर फिर चूक जाता है इतनी अभीपसा की शब्दाओं पर लगा दिया है और बस कभी कभी किरण मिलती है और वो भी पकड़ पाए इसके पहले खो जाती झलक मिलती है झरोखा खुलता है और बंद हो जाता है नाराज ना हो तो क्या करे मेरे पल्लू में रहो मेरी निगाहों में फिरो मैं इसी बात की रखता हूं तमन्ना दिल में जितनी बड़ी तमन्ना जितनी बड़ी अभीपसा उतने ही विषाद के क्षण भी होंगे सांसारिक आदमी क्या खाक विषाद जानेगा उसने पाना ही चाहा क्षुद्र को है ना भी मिला तो उसका विषाद भी छुद्र होगा धन पाने वाले को धन न मिला तो विषाद बहुत बड़ा नहीं हो सकता पद पाने वाले को पद नहीं मिला तो विषाद क्या बड़ा होगा जिससे पाने चले थे वही छोटा था दो कौड़ी की चीज पाते तो कोई आनंद नहीं होने वाला था नहीं पाई तो कोई विषाद नहीं हो जाएगा लेकिन जो परमात्मा को पाने चला है उसकी कठिनाई समझना उसके रास्ते के उपद्रव समझना उसका अभियान बड़ा है और जितने ऊंचे शिखर पर चढ़ोगे उतने ही गिरने का डर भी है गिरे तो बड़ी खाइयों में गिरोगे सपाट जमीन पे चलने वाले खाइयों में नहीं गिरते वो तो शिखरों पे चढ़ने वाले गिरते तो भक्त ऊंचाइयां जानता है और नीचाइया जानता है भक्त कभी कभी स्वर्ग को छू लेता और कभी कभी नरक में गिर जाता तुमने तो सिर्फ स्वर्ग और नरक शब्द सुने न तुमने कभी स्वर्ग को छुआ है और न कभी तुमने नर्क को जाना है यह शब्द तुम्हारे लिए कोरे शब्द हैं भाषा कोष में लिखे भक्त इनका अनुभव करता है अभी क्षण भर पहले स्वर्ग में उड़ा जाता था और क्षण भर बाद नर्क के गहरे अंधेरे में पड़ जाता है। तुम उसकी पीड़ा समझो और जिसने स्वर्ग का स्वाद जाना हो उसे नर्क कितना कष्टपूर्ण हो जाता है तुम तो दुख में ही जी रहे हो तुम्हें सुख की तो कभी कोई अनुभूति नहीं हुई इसलिए तुम दुख से आदि हो गए हो तुम दुख के साथ राजी हो गए हो दुख तुम्हें काटता भी नहीं तुम तो दुख को जिंदगी समझ लिए हो तुम तो कहते यही जिंदगी है और कोई जिंदगी होती कहां लेकिन जो उड़ा आकाश में और जिसने जाना कि उड़ान संभव है और जमीन बहुत पीछे छूट जाती और जिसने खुले आकाश का स्वातंत्र देखा और जिसने चांद तारों से क्षण भर को सही बातचीत की वो जब जमीन पर वापस गिरता तुम उसकी पीड़ा न समझ पाओगे कदम फलक ही पर अहले तलब के पड़ते हैं दयारे रे इश्क में कोसों जमी नहीं मिलती आकाश पे पैर पड़ने लगते हैं दयारे रे इश्क में उस प्रेम के रास्ते पर कदम फलक ही पर अहले तलब के पड़ते हैं प्रेमियों के पैर आकाश में पड़ने लगते हैं। दयारे इसमें कोसों जमी नहीं मिलती लेकिन जब फिर मिलती तो उस पीड़ा का तुम सिर्फ अनुमान ही कर सकोगे उसी पीड़ा में भक्त नाराज होता है उसी पीड़ा में कभी पूजा का थाल फेंक देता है कभी आरती के दिए बुझा देता है कभी मंदिर के द्वार बंद कर देता है रामकृष्ण के साथ निरंतर ऐसा हो जाता था कभी पूजा करते तो करते ही रहते सुबह आई कब सांझ हो गई पता ना चलता और कभी दो चार दिन के लिए पट बंद हो जाते तो मंदिर के खुलते ही नहीं मंदिर जो कमेटी चलाती थी उसको खबर लगी रामकृष्ण को तो नौकरी पे रखा था यह तो संयोग की बात थी कि रामकृष्ण जैसा आदमी मिल गया था संयोग भी कहना नहीं चाहिए दक्षिणेश्वरा का मंदिर बनाया था एक महिला ने जो शूद्र थी शूद्र का मंदिर था धनी थी बहुत रानी रासमणी रानी का अवतार था लेकिन शूद्र थी तो कोई ब्राह्मण राजी नहीं होता था उसके मंदिर में पूजा करने को कौन राजी हो शूद्र के मंदिर में पूजा करने शूद्र के मंदिर में तो भगवान भी शूद्र हो जाता है ना मंदिरों पर निर्भर है ब्राह्मणों के मंदिर में भगवान ब्राह्मण होता है शूद्रों के मंदिर में भगवान शूद्र हो जाता है तुम्हारे साथ भगवान की भी तुम फजीयत करवाते हो मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा वहां गणेश उत्सव पर गणेश का जुलूस निकलता है सब मोहल्लों में गणेश की झांकियां रखी जाती हैं फिर सारे मोहल्लों के अलग अलग लोग अपनी अपनी झांकियां लेकर विशाल यात्रा में सम्मिलित होते वहां नियम है पहले ब्राह्मणों के मोहल्ले का गणेश होता है फिर दूसरा मोहल्ला फिर तीसरा फिर ऐसा अखीर में चम्हारों के मोहल्ले का गणेश होता है एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों के गणेश को आने में जरा देर होगी ब्राह्मणों का ही गणेश है कोई ऐसी जल्दी भी क्या है उनकी तो ठेकेदारी है लेकिन जुलूस को निकलने में देर थी इतनी देर नहीं की जा सकती थी सांझ तक जुलूस पूरा होना चाहिए तो जो पहले आ गया चमहारों के गणेश पहले आ गए तो चमहारों के गणेश आगे हो गए जब ब्राह्मणों के गणेश आए तो ब्राह्मणों ने जुलूस रुखवा दिया होगा हटाओ चमहारों के गणेश को पीछे गणेश चमार हो गए चमहारों के साथ तो मणि ने जब मंदिर बनाया तो सूद्र का मंदिर था कौन ब्राह्मण पूजा के लिए राज्य हो कोई असली ब्राह्मण ही राज्य हो सकता था रामकृष्ण राजी हो गए तो रामकृष्ण पुजारी थे दक्षिणेश्वर में अठारह रुपए मैंने उनकी कुल तनख्वाह थी उन दोनों लेकिन अठारह रुपए बहुत थे जब रानी रासमणी को खबर लगी और कमेटी को पता चला कि ये तो कुछ अजीब सा आदमी है कुछ पागल सा आदमी कभी करता है पूजा तो दिन भर करता दिन भर करने को कहा किसने एक घड़ी भर सुबह कर ली घड़ी भर शाम कर दी बस ठीक है उपचार पूरा हो गया ये कभी करता है तो सुबह से सांझ हो जाती रात भी हो जाती ऐसी भी खबरें आए कि कभी कभी रात रात भर भी करता है सोता ही नहीं करता ही रहता है कोई देखने वाला भी नहीं रहता और ये अकेले नाश्ता नाचता रहता और कभी कभी दो चार दिन के लिए दरवाजे पर ताला मार देता है पूछा बुला के रामकृष्ण को रामकृष्ण का कभी कभी झगड़ा हो जाता है इसलिए दरवाजा बंद कर देता हूं अब रहो बैठे रहो भीतर अब न कोई आएगा पूजा को न कोई करेगा प्रार्थना नाराज हो जाता हूं रूठ जाता हूं कभी कभी वो भी रूठ जाते हैं तो मैं पूजा करता हूं सुबह से शाम तक और एक बार उन ओंठों पर मुस्कुराहट नहीं आती नाचता ही रहता हूं नाचता ही रहता हूं वो भी रूठ जाते हैं। तो मैं भी रूठ जाता हूं ऐसा कभी कभी झगड़ा हो जाता है ये तो कभी सुना नहीं था लोगों ने उन्होंने कहा तुम कहते क्या हो पूजा तो नियम से रोज होनी चाहिए तो रामकृष्ण का नियम से पूजा करवानी हो तो किसी और को रख लो पूजा तो भाव से होगी नियम से नहीं होगी इसको ख्याल में रखना जो पूजा भाव से करता है वो कभी कभी नाराज भी हो जाएगा वो कहेगा बैठे रहो आज स्नान नहीं करवाएंगे आज खड़े रहो आज सुलाएंगे नहीं झूले में बहुत हो गया झूला झूला थे ये जब भाव से उठता है तो इसमें रस है इसमें अपूर्व रस है जब यह भाव से उठता है तो यही पूजा है इससे गहरी और पूजा क्या होगी दूसरी तरफ भी यह बात इसी तरह घटती यह आग दोनों तरफ लगती है गांठ परी पिया बोले ना हमसे धनी धर्मदास कह रहे हैं बड़ी गांठ पड़ गई झगड़ा जरा बढ़ गया है प्यारा बोलता नहीं पीठ किए खड़ा है मेरे रोने पे दुनिया हंस रही है मुझे हंसने पे रोना आ रहा है भक्त जब रोता है तो दुनिया हंसती है दुनिया की समझ में नहीं आती ये क्या बात हो रही ये किस बात हो रही तुमने रामकृष्ण को देखा होता काली के सामने खड़े होकर बात करते तो तुम चौंकते तुम ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते थे कि आदमी पागल है मनोवैज्ञानिक यही कहेंगे दिमाग खराब हो गया है रुग्ण चित्त की दशा है हिस्टेरिकल है क्योंकि तुम भीतर के तत्व को तो पकड़ नहीं पाओगे तुम हंसते मेरे रोने पे दुनिया हंस रही है मुझे हंसने पर रोना आ रहा है और भक्ति तुम्हें हंसते देख के और रोता है ये देख कर रोता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं तुम बीच में खड़े हो परमात्मा के और तुम्हें पता नहीं तुम सागर की मछली जैसे हो सागर में हो और सागर का पता नहीं इधर झगड़ा भी होता है राह भी देखी जाती झगड़ा भी होता है शिकायत भी की जाती किसी रात आ जाए वह चुपके चुपके कब आएगी वह इतफाक की रात आते दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा पुकार है प्रार्थना है प्यास है और उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं कोई प्रतिसंवाद नहीं बंदा परवरश मैं वो बंदा हूं कि बहरे बंदगी जिसके आगे सर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा तुम अपनी अकड़ में बैठे रहो मैं जिसके सामने सर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा मिलन के क्षण भी होते कह के यह और कुछ कहा ना गया कि मुझे आपसे शिकायत है वे घड़ियां भी आ जाती जब आमना सामना होता है इन बातों का तर्क से कोई भी संबंध नहीं है तर्क से सोचा तो चूके ये बातें अतर्क थोड़ा अनुभव थोड़ा सजाओ पूजा का थाल थोड़े दिए जलाओ कभी कभी डूबो रो मुस्कुराओ कभी अनंत के साथ बांधो अपनी गांठ सगाई ही करनी हो तो उससे ही करनी चाहिए साथ फेरे डालने हो तो उसी से डालने चाहिए और सब विवाह झूठे काम चलाओ विवाह तो उससे हो जाए तो ही तुम्हारे जीवन में पहली दफा साश्वत की थोड़ी सी धुन उठनी शुरू होगी तो ही तुम्हारी वीणा छिड़ेगी तुम्हारे भीतर सोया हुआ नाद जगेगा भक्त कहता है मान लो तुमसे रूठ जाए कोई तुम भला किस तरह मनाओगे तुम्ही से पूछते हैं मान लो तुमसे रूठ जाए कोई तुम भला किस तरह मनाओगे कभी डरता भी है और बिगड़ जाए ना कहीं बिगड़ी बात बनाने से ऐसे सब मौसम आते हैं सब भाव भंगिमाएं उठती भक्ति का शास्त्र विराट है ज्ञान का शास्त्र एकांगी है भक्ति का शास्त्र अनेकांगी है उसके बहुत पहलू है बुद्धि तो एक ही चाल जानती तर्क की चाल हृदय और बहुत चालें जानता है उड़ना भी जानता है छलांग लगाना भी जानता है अंधेरे में रोशनी पैदा करने की कला हृदय को आती है जहर से अमृत बना लेने की रसायन हृदय को आती ये थोड़े से दिन जो हमने धर्मदास के साथ बिताए बड़े प्यारे थे यह यात्रा मधुर थी धनी धर्मदास जैसा मार्गदर्शक मिले और यात्रा प्यारी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन इसमें वे ही उतर पाए होंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि को किनारे रख दिया होगा गांठ परी पिया बोले न हमसे माल मुलुक कुछ संग न जई है नाहक वैर कियो है जग से धनी धर्मदास कहते हैं अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरा प्यारा मुझसे क्यों रूठ गया है इसलिए रूठ गया है कि मैंने छुद्र बातों पर अपने प्रेम को लुटाया और लगाया मेरे प्रेम में अपवित्रता है माल मूलक कुछ संग न जाइए ना तो धन जाएगा ना पद जाएगा ना प्रतिष्ठा जाएगी और इसी पर मैंने अपने प्रेम को लगाया इसके संग साथ मेरा प्रेम कलुषित हो गया है मेरे प्रेम में फूलों की ताजगी नहीं मेरे प्रेम में पक्षियों के पंख नहीं मेरे प्रेम में सूरज के किरण की ऊष्मा नहीं छुद्र के साथ लगाया क्षुद्र हो गया ध्यान रखना यह प्राम प्रेम का सूत्र है बुनियादी जिससे प्रेम लगाओगे प्रेम वैसा ही हो जाएगा और प्रेम नहीं वैसा हो जाएगा तुम भी वैसे हो जाओ क्योंकि प्रेम तुम्हारी आत्मा है जिसने धन से प्रेम लगाया तुम उसके चेहरे पर देखो वही घिसा पेटा भाव जैसा चलते फिरते नोटों में हो जाता बहुत दिन चले फिरे नोट में हो जाता घिसा पेटा रंग वैसा उस आदमी के चेहरे पर हो जाता जैसी घिसते घिसते रुपए में एक तरह की घिनौनी चमक आ जाती ऐसी घिनौनी चमक उस आदमी के चेहरे पर आ जाती जो बस रुपए ही गिनता रहा तुम जरा गौर से देखो जो आदमी पद की ही यात्रा पर रहा है और दूसरों के कंधों पर पैर रखकर चढ़ने की जिसकी आदत है जिसने आदमियों की सीढ़ियां बनाई उसके चेहरे पर तुम कठोरता पाओगे पथरीला पाओगे वह हंसेगा भी तो भी उसकी हंसी झूठी मालूम पड़ेगी राजनीतिक हंसते हैं उनकी हंसी तुम देखते कैसी झूठी मालूम पड़ती मुरारजी देसाई हंसते उनकी हंसी देखते बड़ा अभ्यास करना पड़ता होगा ऐसा मालूम पड़ता और ओठों से ज्यादा गहरी जाति मालूम नहीं होती ओठ पे भी मुश्किल से आती मालूम होती खींच के लाई गई होती चेष्टा होती प्रत्न होता नहीं तो चेहरा पत्थरीला है उतना पत्थर होना जरूरी है। नहीं तो पद की यात्रा नहीं होती पद की यात्रा के लिए अहंकार चाहिए अहंकार आदमी के भीतर सारे कोमल तंतुओं को तोड़ डालता है अहंकार आदमी को जड़ बना देता है अहंकार आदमी के भीतर से प्रेम के सारे स्रोत सुखा देता है अहंकार बस एक बात जानता है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और अहंकार सिर्फ लेना जानता है देना नहीं जानता अहंकार लोभ है धर्मदास कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम क्यों रूठ गए तुम रूठ गए हो क्योंकि मेरा प्रेम अपवित्र है क्योंकि मैंने प्रेम गलत से लगाया था गलत की छाया मेरे प्रेम पे पड़ गई है माल मुलक संग न नई है अब समझ में आ रहा है कि ये कुछ साथ नहीं जाएगा लेकिन बहुत समय गवाया इसी में नाहक वैर कियो है जग से और इधर तुम रूठ गए और इसी माल मुलक के लिए मैंने सारे जग से भी झगड़ा लिया ध्यान रखना जब तुम धन के पीछे दीवाने हो तो जितने लोग धन के पीछे दीवाने वो सब तुम्हारे दुश्मन तुम उनके दुश्मन जब तुम पद के लिए दीवाने हो तो जितने लोग पद के लिए दीवाने हैं वो तुम्हारे दुश्मन तुम उनके दुश्मन राजनीति में दोस्ती होती ही नहीं दोस्ती दिखावा होती दुश्मनी असली होती और ये मत सोचना कि जो विरोधी होते हैं राजनीति में वो दुश्मन होते हैं वह तो होते ही हैं राजनीतिक के पास जो निकटतम होता है वह भी उतना ही दुश्मन होता है क्योंकि उसको भी पद की दौड़ है वही पद उसे भी चाहिए राजनीति में दोस्ती होती ही नहीं हो ही नहीं सकती दोस्ती तो सिर्फ धर्म जानता है और अगर धर्म में भी दोस्ती ना हो तो समझना कि राजनीति है फिर वो भी पद की ही दौड़ है फिर वो भी अहंकार की ही यात्रा है धर्मदास कहते हैं कि दोहरी झंझट ले ली इधर तुम नाराज होकर बैठ गए क्योंकि मैंने गलत से प्रेम लगाया उधर सारी दुनिया से बैर लिया क्योंकि वे भी सब गलत के लिए आकांक्षा से भरे थे एक और बात ख्याल में लेना कि जब तुम गलत की आकांक्षा से भरते हो प्रतिस्पर्धा होगी प्रतियोगिता होगी और जब तुम सही की आकांक्षा से भरते हो तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती कोई प्रतियोगिता नहीं होती क्यों क्योंकि गलत की सीमा है और सही की कोई सीमा नहीं इसलिए सही में कोई खतरा नहीं अगर तुम भगवान को पालो तो इससे यह नहीं होता कि मैं भगवान को नहीं पा सकूंगा तुम्हारा भगवान का पालेना मेरे भगवान के पालेने में बाधा नहीं बनता सच्चाई तो यह है अगर तुमने भगवान को पाल लिया तो मेरे भगवान के पाने में सुगमता हो जाती यह भरोसा आ जाता है कि एक आदमी को मिल सका तो मुझे भी मिल सकेगा लेकिन धन के मामले में बात दूसरी तुमने पा लिया तो मैं चूका मैंने पा तो तुम चूके एक आदमी धनी बने तो हजारों को गरीब हो जाना जरूरी है लेकिन एक आदमी ध्यानी बने तो हजारों लोगों को ध्यान से रिक्त रह जाना आवश्यक नहीं है सच तो यह है एक आदमी के ध्यानी बनने में हजारों लोगों के लिए ध्यानी बनने का मार्ग खुल जाता है। बुद्ध के पास जो लोग इकट्ठे हो गए वो किस लिए इकट्ठे हो गए थे महावीर के पास जो लोग इकट्ठे हो गए वो किस लिए इकट्ठे हो गए थे कबीर और नानक के पास दूर दूर से चल जो लोग आ गए वो किस लिए आ गए थे ध्यान उपलब्ध हुआ था ध्यान का धन ऐसा है कि एक को मिले तो सबको मिलने के लिए रास्ता खुल जाता है लेकिन और धन ऐसे नहीं अब किसी को प्रधानमंत्री होना है तो एक ही हो सकता है साठ करोड़ के मुल्क में एक प्रधानमंत्री तो निश्चित ही छीना झपटी होने ही वाली गला घोंट छीना झपटी होने वाली आगे से छुरे पीछे से छुरे सब तरफ से छुरेबाजी होने की क्योंकि एक ही पहुंच सकता है एक आदमी साठ करोड़ की दुश्मनी करे तब प्रधानमंत्री हो सकता है इसलिए इस जगत में मित्रता खो गई है। मित्रता यहां हो ही नहीं सकती हम बचपन से ही महत्वाकांक्षा तो का जहर भर देते छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और तुमने उसको जहर भरना शुरू कर दिया तुम उससे कहते हो प्रथम आना अपनी कक्षा में तुम क्या कह रहे हो तुम्हें पता है तुम यह कह रहे हो कि जो तीस बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ते हैं वह दुश्मन है तुम्हें प्रथम आना उनके मां बाप ने भी कहा है उनको कि प्रथम आना है तुम तीस बच्चों को लड़ाना शुरू कर रहे हो तुमने राजनीति शुरू कर दी तुम्हारा सारा शिक्षा शास्त्र राजनीति का अंग है हर बच्चे को तुम विकृत कर देते हो और फिर बड़ा मजा यह है कि राजनीतिक समझाते हैं विश्वविद्यालयों में जाके कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए और तुम्हारी पूरी शिक्षा राजनीति का ही विस्तार है कब वो सौभाग्य का दिन आएगा जब बच्चे स्कूल में वस्तुतः मित्र हो सकेंगे वो दिन तभी आ सकता है जब महत्वाकांक्षा ना होगी स्कूल जब कुछ इस तरह की बातें सिखाएंगे जिसमें एक के मिलने से दूसरे की हानि नहीं होती जब ध्यान सिखाएंगे जब प्रेम सिखाएंगे जब परमात्मा सिखाएंगे तो फिर कोई अड़चन ना होगी धनी धर्मदास कहते हैं, दोहरी झंझट कर ली मैंने इधर तुझे नाराज कर दिया क्योंकि छुद्र से प्रेम लगाया प्रेम तेरे योग ना रहा तू पीठ करके खड़ा है इधर मैं पुकारता हूं और तू देखता नहीं तेरे मेरे बीच ये गांठ पड़ गई और उधर सारी दुनिया को भी बैरी बना ली है माल मुलक कछु संग न जई है नाहक वैर किग से जो मैं जानती पिया रिसियाई है नाहक प्रीति लगाती न जग से कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम रिसिया जाओगे तुम नाराज हो जाओगे तुम रूठ जाओगे तुम पीठ कर लोगे तो मैंने कभी जग से कोई प्रेम ना लगाया होता लेकिन यह तो लगा लगा के ही पता चलता है इसका पता भी तो नहीं चलता बिना लगाए इस जिंदगी में कहां कहां गड्ढे हैं गिर के ही पता चलता है मेरे पास कोई आ जाता है वो कहता मुझे किसी स्त्री से प्रेम हो गया मैं कहता हूं गिरो मैं पूरी सहायता देता हूं कि गिरो मेरा आशीर्वाद जितने जल्दी गिरो उतनी जल्दी जगो देर मत करो क्योंकि गड्ढों का पता गिर के ही पता चलता है कोई कहता मुझे किसी पुरुष से प्रेम हो गया मैं कहता हूं जाओ इस नरक से गुजरना जरूरी है शायद तुम्हारी भावनाओं का ख्याल करके मैं इतना साफ कहता भी नहीं कि इस नरक से गुजरना जरूरी है तुम्हारी भावनाओं का ख्याल करके कहता हूं कि स्वर्ग है जाओ लेकिन आशा यही रखता हूं कि पीड़ा से ही तुम्हें अनुभव होगा भटकने से ही तुम समझोगे एक दिन कि यहां के सब प्रेम गड्ढे यहां कोई प्रेम परिपूर्ति नहीं लाता और तब एक दिन तुम्हें धनी धर्मदास की बात समझ में आएगी कि छुद्र से प्रेम लगाते लगाते प्रेम भी छुद्र हो गया अब इसको विराट को कैसे चढ़ाएं? अब यही मन जो किसी पुरुष के चरणों में चढ़ा दिया था किसी स्त्री के चरणों में चढ़ा दिया था यही चित्र जो किसी वैस्या के पीछे भागा फिरता था जो पद के लिए लोलुप था जिसे रात नींद नहीं आती थी और सोचता था यह चुनाव तो चूकनी नहीं है इसी चित्त को अब परमात्मा के चरणों में किस मुंह से रखे? यह चित्र रखने योग नहीं रहा इसको इतनी जगह रख चुके हैं इतने चरणों में चढ़ा चुके हैं कभी उन परम चरणों के योग नहीं रहा इसी पीड़ा में धुलता है इसी रुदन में इन्हीं आंसुओं में चित्त साफ हो जाता है फिर परमात्मा के योग हो जाता है। इस सारे संसार का जो जो मैल तुम्हारे ऊपर जम जाता है भक्त कहता है अगर तुम ठीक से रो पाओ बह जाएगा त्यागी कहता है त्याग करो योगी कहता है योग करो लेकिन भक्त सुगमतम बात कहता है भक्त कहता आंखों को आंसुओं से भरो क्योंकि योग के करने में भी हो सकता है अहंकार मजबूत हो जाए अक्सर हो जाता है तुम जैसा तुम्हारे महात्मा को देखोगे दंभ से भरा हुआ वैसा तुम किसी को ना देखोगे उसकी अकड़ देखो वो धार्मिक है महात्मा है वो अकड़ के चलता है उसने इतना योग किया इतना त्याग किया है इतने व्रत किए अकड़े नहीं तो क्या करे उसके पास काफी पुण्य की संपदा है मगर सब संपदा ठीक रहा है पाप की संपदा तो व्यर्थ है ही पुण्य की संपदा भी व्यर्थ है क्योंकि पुण्य से भी अहंकार ही मजबूत होगा और जहां अहंकार मजबूत होता है वहां छिपा हुआ पाप है इसको ख्याल में लेना भक्त कहते हैं उसके सामने तो रो उसके सामने तो सब तरफ से दीन हो जाओ उसके सामने तो अपने को उघाड़ दो नग्न कर दो अपने सब घाव दिखा दो उस परम चिकित्सक को अपने घाव ना दिखाओगे तो किसको दिखाओगे उसकी मौजूदगी में अगर तुमने अपने को खोल दिया जैसे तुम हो बुरे भले बस उसी खोलने में स्वास्थ्य उसी खोलने में तुम पाओगे घाव भर गए और तुम्हारे आंसू तुम्हें शुद्ध कर जाएंगे आंसुओं से ज्यादा पवित्र करने वाली और कोई गंगा नहीं जिनके पास आंसू नहीं है वो गंगा जाएं, जिनके पास आंसू हैं गंगा उनके पास है। जो मैं जानती पिया ऋषियी है नाहक प्रीति लगाती न जग से निस्वासर पिया संग में सोत्यु नैन अलसाई निकल गए घर से एक परम अनुभव की बात कह रहे हैं कह रहे हैं कि कभी कभी संगसांथ भी जुड़ जाता है ऐसा नहीं कि गांठ सदा ही पड़ी रहती कभी कभी वैसे अमूल्य क्षण भी आते हैं। जब साथ जुड़ जाता है जब प्री से मिलन हो जाता है मगर फिर मैं झपकी खा जाती आंख लग जाती और जैसी मेरी आंख लगती कि वो घर से निकल जाते वो तो सिर्फ जागृत चित्त में निवास करते परमात्मा सिर्फ जागृत चित्त में ही आवास कर सकता है सोए हुए चित्त में नहीं तो जब तुम जागते हो तब उसे पाते हो करीब जब तुम सो जाते हो तब वो दूर हो जाता है जैसे ही तुम्हारी मूर्छा आई परमात्मा से संबंध टूट गया जैसे ही मूर्छा हटी संबंध चुड़ गया सुरति चाहिए सुरति यानी होश सुरति शब्द आया है बुद्ध के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 ने कभी देखा गांव में ग्रामीण स्त्रियां सिर पर गागर रखकर पानी भर के कुएं से लौटती हैं या नदी तट से हाथ भी नहीं लगाती गपशप भी करती है बातचीत करती हैं गीत भी गाती हैं हंसी ठटोली भी करती राह पर कोई मिल जाता उससे भी बातचीत हो जाती साथ में चलती सहेलियों से भी बात होती और गागर सिर पर रखी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 उनके होते प्रकाश है उनके जाते अंधेरा है इसलिए उपनिषद गाते तम सो मां हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो कुरान कहती है परमात्मा प्रकाश है बाइबल भी वही कहती वेद भी वही कहते सभी ने परमात्मा को प्रकाश के साथ तादात्म किया क्यों क्योंकि जहां परमात्मा होता वहां प्रकाश होता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 इधर मेरे पास लोग आ जाते हैं उनके बाप आ जाते हैं मेरे उनके ही पीछे वो कहते हैं हमारा बेटा इधर आ रहा है, आप किसी तरह रोकिए उलझना जाए अभी तो संसार में रहना है अभी अभी तो उसकी शादी हुई है अभी अभी तो नौकरी लगी है अभी ध्यान की क्या जरूरत ध्यान तो बुढ़ापे में करना चाहिए एक युवक ने संन्यास लिया उसके पिता कोई पचहत्तर साल की उम्र के बूढ़े आदमी वो मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं करते युवकों को सन्यास देते आप इसको सन्यास इसका वापस लें और ये किसी और की सुनता नहीं आपकी ही सुनेगा मैं आपसे अर्जी करता हूं कि इसका सन्यास वापस लें सन्यास तो बुढ़ापे में लेने की चीज है उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक मैं वापस लेता हूं आप सन्यास लेते आपकी तो उम्र पचहत्तर साल की हो गई आप संन्यास ले लो इसको मैं छुट्टी दे देता हूं बदले में कोई तो चाहिए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 कि मेरे पिता बूढ़े हैं और उन्होंने कहा जल्दी सीख के आ जाना कितना समय लगेगा गुरु ने कहा समय की सीमा हो तो तू अभी लौट जा क्योंकि यह बात कुछ ऐसी है कभी क्षण हो जाती कभी वर्षों लग जाते इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती यह सब तुझ पर निर्भर है कि कितना तू श्रम करेगा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 हजार विचारों में खोए खोए ऐसा ही लगा रहा था गुरु पीछे से आया और एक लकड़ी की तलवार से उस पर हमला कर दिया पीछे से आके भारी चोट लगी चौंक के खड़ा हो गया किम कर्तव्य बिमूड़ के यह मामला क्या उसने पूछा यह बात क्या है आप होश में हैं आप मुझे मारे क्यों गुरु ने कहा, कही तो अब रोज चलेगा तुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी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 दो चार आठ दस दफा उसको नींद भी नहीं आती होगी बुढ़ा आदमी उसको नींद का कोई कारण भी नहीं था तीन महीने बीतते बीतते घावों से भर गया शरीर उसी वक्त का लेकिन बात फलित हो गई तीन महीने पूरे होते होते नींद में भी जैसे ही गुरु कदम रखे कमरे में कि वहां खोल दे वो कहे कि बस महाराज में जागा हुआ आप नाक कष्ट ना करें तीन महीने पूरे होने पर गुरु एक दिन नकली तलवार फेंक के असली तलवार ले आया उस युवक ने कहा आप अब मारी डालोगे नकली तो ऐसा था कि चोट लगती थी भर जाती थी तो यह असली तलवार गुरु ने कहा तू जानता है कि नींद में भी घटना घट गई अब तू नींद में भी जाकर रहता है इसी को कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही में यह अर्थ है उस वचन का जब सब सो जाते हैं तब भी सही में जागता है इसका मतलब यह नहीं कि वो आंखें खोले पड़ा रहता है आंख लगी रहती शरीर सोया रहता फिर भी भीतर कोई जागता है भीतर एक जागरण सतत बना रहता है गुरु ने कहा काबतू घबरा मत और उसे बाद भी जचने भी लगी थी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 ये परमात्मा का जीता जागता रूप मिल गया ये कबीर मिल गए इनको भाग से पा लिया इन्होंने ही सिखाया जस पनिहार धरे सिर काग इन्होंने जगाया बड़े भाग की बात इस जगत में सबसे सौभाग्यशाली वही है जिसे गुरु मिल जाए साहब मोहित दर्शन दीजे हो करुणानिध मेहर करीजे हो पपिया हाँ के चित्त स्वाति बसे भावे नहीं जल दूजा हो धर्मदास कहते हैं जैसे चातक के मन में बस स्वाति का जल ही बसा है और कोई जल नहीं भाता ऐसे ही तुम्हारे अतिरिक्त अब मुझे और कुछ नहीं भाता अब सारा संसार फीका है दिन गुजरा शाम हुई अब आगे क्या होगा धूप की उम्र तमाम हुई अब आगे क्या होगा लोग तो सोचते ही नहीं आगे की भरमाए रखते हैं अपने को धूप में मगर धूप की उम्र तमाम हो जाती है दिन गुजर जाता शाम हो जाती है जवानी अभी है कल बुढ़ापा होगा जीवन अभी है कल मृत्यु होगी इसके पहले की मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तुम जरा विचार कर लो इस जगत में कुछ भी ऐसा है जिससे तृप्ति हो जाएगी कोई जल ऐसा है जिससे तृप्ति हो जाएगी तुम कितने तो घाटों का पानी पी चुके कहीं तो तृप्ति नहीं हुई जहां से लौटे प्यास को वापिस लेकर लौटे जहां से लौटे और उदास होकर लौटे इस जगत में वह पानी है ही नहीं जिससे तृप्ति हो जाए तुम्हारे चित्त में चातक कब पैदा होगा स्वाती के जल की आकांक्षा कब जगेगी तुम परमात्मा को कब पुकारोगे इतनी अतृप्तियों के बाद भी तुम्हारे भ्रम नहीं टूटते हैं पपिया के चित्त स्वाति बसे भावे नहीं जल दूजा हो जिसको एक बार यह बात समझ में आने लगी कि यहां सब है तो मगर कुछ भी तृप्तिदायी नहीं धन मिल जाता है और निर्धनता नहीं मिटती पद मिल जाता है और दीनता नहीं जाती बनी रहती बाहर तुम कितना ही सजा लो भीतर मौत खड़ी शामिल नहीं है जिसमें तेरी मुस्कुराहट वह जिंदगी किसी भी जहन्नम से कम नहीं परमात्मा जब तक तुम्हारे भीतर सम्मिलित ना हो जाए उसकी मुस्कुराहट जब तक तुम्हारे जीवन का अंग ना बन जाए तब तक समझ ना कि तुम नरक में हो कितना ही धोखा दो अपने को नरक को कितना ही सजा लो बंधनवार बांध लो इससे कुछ भेद नहीं पड़ेगा तुम अपना समय और अपना जीवन गमा रहे हो जैसे काग जहाज चढ़े बा और न सूझा हो पुराने दिनों में जहां से यात्रा करने वाले लोग पक्षियों को साथ लेके चलते थे वो पक्षी परीक्षा का काम देते थे पक्षी को छोड़ते थे अगर पक्षी चला जाता और लौटता नहीं तय तो हो जाता था जमीन करीब है अगर पक्षी लौट आता तो तय होता कि अभी जमीन करीब नहीं है यात्रा और करनी पड़ेगी कोलंबस ने तीन महीने यात्रा की भारत की खोज के लिए निकला था भूल से पहुंच गया था अमरीका तीन महीने में सारा भोजन चुक गया केवल तीन दिन के लिए भोजन और बचा और जो नब्बे आदमी उसके साथ यात्रा पर थे वो सब धीरे धीरे घबरा गए थे क्या मौत के सिवाय कुछ और होना नहीं न कोई जमीन दिखाई पड़ती न कोई आसार इस पागल आदमी के चक्कर में हम पड़ गए और इस पागल को लोग पागल समझते ही थे कोलंबस को क्योंकि कोलंबस की ये धारणा थी कि जमीन गोल है किसी को गोल नहीं मालूम पड़ती थी तब तक चपटी दिखती है सबको कोलंबस की धारणा थी जमीन गोल है और अगर गोल है तो जहां से हम चलेंगे अगर चलते ही गए चलते ही गए तो वापस अपनी जगह लौट आएंगे गोल का मतलब ही यह होता है तो उसने कहा भूलने का तो कोई डर नहीं अगर मिल गया भारत तो ठीक नहीं मिला भारत तो वापस अपनी जगह लौट आएंगे मुश्किल कुछ लोग हिम्मत व राजी हुए थे उसके साथ जाने को एक झक्की किस्म थी महारानी ने उसे पैसा दे दिया था मगर लोग समझते थे ये पागल है और लौटेगा नहीं घर के लोगों ने भी आखिरी विदा दे दी थी रो धो लिया था कि बात खत्म हो गई अब तो पक्का हो गया था इन 90 साथियों को कि ये बिल्कुल पागल है क्योंकि वो कहते थे अब हम लौट चलें आखिर उन्होंने ये तय कर लिया कि अगर ये कल राजी नहीं होता लौटने को तो इसको हम पानी में फेंक दें और हम वापिस लौट चले उसने उनकी बातचीत सुन ली रात को सब इकट्ठा होकर षड़यंत्र कर रहे थे वो सुबह उठा और उसने कहा कि तुम ठीक कहते हो मैं खुद ही कून जाऊंगा पानी में तुम वापस लौट जाओ लेकिन एक बात समझ लो तुम्हारे पास भोजन केवल तीन दिन का बचा है वापसी की यात्रा तीन महीने की होगी मर तो तुम जाओगे अब वापिस लौटने का उपाय नहीं तुम तो मेरी मानो मैं तुमसे कहता हूं कि तीन दिन में हम पहुंच जाएंगे जमीन पर क्योंकि मैंने जो कबूतर छोड़े कल सांझ वो लौटे नहीं जमीन करीब होनी चाहिए ये सूत्र उन्हीं पुराने समुद्र यात्रा का स्मरण दिलाता है जैसे काग जहाज चढ़े बाको और न सूझाओ जब पक्षी घूमता है और कुछ जगह नहीं सूचती जहां उतर जाए जल ही जल जल ही जल वो वापिस जहाज पर चढ़ जाता है ऐसे धनी धर्मदास कहते हैं कि इस संसार में मैंने मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा तुम ही मेरे जहाज हो नानक नाम जहाज परमात्मा तुम्हारे सिवा और कोई सहारा नहीं तुम ही जीवन हो से सब मृत्यु है जो परमात्मा से जुड़ गया वो महाजीवन से जुड़ गया जो परमात्मा से बिना जुड़े जीरा है वह मृत्यु के सागर में डुबकियां खा रहा है जन्मेगा और मरेगा मरेगा और जन्मेगा और यह चलता रहेगा डूबेगा और उबरेगा उबरेगा और डूबेगा इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं जहाज चढ़ो और जहाज उपलब्ध है और जहाज सदा उपलब्ध है परमात्मा एक क्षण को भी अनुपलब्ध नहीं तुम भर राजी हो जाओ हमारी हालत ऐसे है जैसे सूरज निकला और हम आंख बंद किए खड़े हैं और कहते हैं दुनिया में अंधेरा है आंख खोलो परमात्मा की रोशनी चारों तरफ बरस रही है बार बार विनती करूं मेरी अरज सुनीजे हो भव सागर से काढ़ी के अपना कर लीजिए हो आरजू भी हसरत भी दर्द भी मसर्रत भी सैकड़ों हैं हंगामे जिंदगी मगर तनहा यहां सब है और फिर भी तुम अकेले हो जरा देखो पत्नी है बच्चे हैं पति है, है मां है पिता हैं बेटे हैं बेटियां हैं सगे संबंधी हैं मित्र परिजन हैं सब है आरजू भी हसरत भी दर्द भी मसर्रत भी सुख भी हैं, दुख भी हैं, सुविधाएं हैं असुविधाएं हैं सफलताएं है, असफलताएं हैं यस, अप है। आरजू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी सैकड़ों हैं हंगामे जिंदगी मगर तनहा, शोरगुल खूब हंगामे खूब तमाशा चल रहा है और फिर भी तुम अकेले हो कब तुम्हें यह बात दिखाई पड़ेगी कि मैं अकेला हूं परमात्मा के बिना तुम अकेले ही रहोगे उससे ही संग जुड़े तो अकेलापन मिटता है भाव सागर से काढ़ी के अपना कर लीजिए हो कब तुम प्रार्थना करोगे कि निकाल लो मुझे इस जीवन और मृत्यु के सागर से इस जन्म मरण की प्रक्रिया से भाव सागर भाव का अर्थ होता है होना ना होना होने ना होने का ये जो सागर है इससे मुझे खींच लो अपना कर लीजिए हो कुशल है कुशल हूं कुशल चाहता हूं दिल में लगन है मिलन चाहता हूं बस एक ही लगन तुम्हारे भीतर रह जाए मिलन चाहता हूं और तुम सब जगह उसी को खोज रहे हो अनजाने जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़े हो या किसी पुरुष के तो तुमने क्षण भर को उसी को खोजा है पद की खोज में तुम किसे खोज रहे हो जीवन को पकड़ के तुम क्या पकड़ रहे हो तुम सोचते हो अमृत इस तरह मिल जाएगा पद की खोज में तुम सोचते हो इस तरह मैं मृत्यु के पार हो जाऊंगा धन होगा तो सुरक्षित हो जाऊंगा लेकिन उसके सिवा उसको पाने का और कोई उपाय नहीं इस कायनाते हुन में आईना के सिवा पैदा कहीं हुई न मेरी पैदा कहीं हुई न तेरी हम की बात उस जैसा यहां कोई है ही नहीं आईने बहुत हैं यहां आइनों में कहीं कहीं उसकी झलक भी पड़ती है इस कायनाते हुन में आईना के सिवा पैदा कहीं हुई ना तेरी हमसरी की बात तुम आइनों में कब तक खोजते रहोगे अब मूल की खोज शुरू होनी चाहिए झरी लागे महलिया गगन गहरा है जो की तरफ चातक की तरह देखने लगता है स्वाति की प्रतीक्षा करता है ध्यान मग्न होकर पुकारता है पी कहां पी कहां पपीहे की तरह टेरता है नानक के जीवन में उल्लेख एक रात वो पुकार रहे हैं परमात्मा को पुकार रहे हैं परमात्मा को आधी रात बीत गई और नानक की मां ने आके उनको कहा कि बहुत हो गया तुम सो भी जाओ अब यह भजन कब तक चलेगा नानक ने कहा मत कहो मत रोको मुझे सुनो बाहर बगीचे में आम की बाड़ी में पपीहा पुकार रहा है, पी कहां पी कहां नानक ने ना कहा सुनो उससे मेरी होड़ बंधी है जब तक वो चुप नहीं होगा मैं भी चुप होने वाला नहीं उसी रात नानक के जीवन में क्रांति घटी पपीहे से होड़ लगाओ पपीहा नहीं थका नानक ने कहा अपनी मां को तुम तो मैं क्यों थकूं अभी पपीहे का गीत चल रहा है तो मेरा गीत क्यों रुके मैं पपीहे से गया बीता नहीं हूं और जो पपीहा बन गया और पी कहां पी कहां पुकारा और पुकारा और पुकारा और, पुकारा, और सब पुकार पर दांव पर लगा दिया उसे पी निश्चित मिलते यही इस सूत्र की सूचना है झरी लागे महलिया जो चातक बन गया उसके शून्य महल में झर लग जाती अमृत की स्वाति बरसती है झरी लागे महलिया गगन घहराए नाद होता अनहत का और अमृत की वर्षा होती जैसे बादल गरजते हैं ऐसे भीतर ओंकार का नाद गरजता है एक ओंकार सतनाम और जैसे वर्षा होती और भूखी प्यासी धरती तृप्त होती ऐसे ही तुम्हारे भीतर अमृत बरसता है और तुम्हारे भूखे प्यासे प्राण जन्मों जन्मों की भूखी आत्मा तृप्त होती झरी लागे महलिया गगन गहराए खन गरजय खन बिजली चमके कभी प्रकाश हो जाता कभी नाद हो जाता खन गरजय खन बिजली चमके लहर उठे शोभा बरनी ना जाए और ऐसी मस्ती की लहर आती कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता नाद भी है प्रकाश भी है अमृत रहा है लहर उठे शोभा बरनी ना जाए ऐसी मस्ती ऐसी मादकता की लहर आती कि आदमी डूब ही जाता उसमें कि तल्लीन हो जाता है उसका वर्णन नहीं हो सकता सुन महल से अमृत बरसे प्रेम आनंद हो साध नहा है लेकिन वही नहा सकता है जिसने चातक जैसी साधना की हो वही नहा सकता है जिसने जस पनिहार धरे सिर गाकर ऐसा ध्यान संजोया हो उसको ही साधु कहते साधु का अर्थ जो सरल हो गया साधु का अर्थ जिसने अपने चित्त को उसकी तरफ साथ लिया जो काम से विमुख हुआ राम के सन्मुख हो गया जिसने संसार की तरफ पीठ कर लिया और परमात्मा की तरफ मुंह कर लिया चातक की तरह पी कहां पी कहां सुन महल से अमृतवर से प्रेम आनंद हो साधना है और तब साधु के जीवन में दो फूल खिलते हैं प्रेम के और आनंद के आनंद होता है अपने लिए वह आंतरिक फूल है उसके प्राण आनंद की सुगंध से भर जाते और उसी आनंद की सुगंध जब दूसरों के नासा नासापुटों में पड़ती तो उनको प्रेम का अनुभव होता है इसको ख्याल में ले लेना साधु के ये दो लक्षण हैं भीतर उसके परम आनंद लेकिन उसके भीतर तो तुम जाना सकोगे उसे तो वही जानेगा या उस जैसे जो है वो जानेंगे लेकिन तुम्हें उसके पास एक बात दिखाई जरूर पड़ेगी वो तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगी वह प्रेम उसके भीतर जो घटा है उसकी थोड़ी थोड़ी बूंदें तुम पर भी पड़ेंगी तो जहां तुम्हें आनंद और प्रेम घटता हुआ अनुभव में आ जाए समझना कि मंदिर करीब है समझना कि तुम तीर्थ के करीब आ गए और जहां ना प्रेम हो और ना आनंद हो जहां प्रेम की जगह सिर्फ द्वेष हो जहां प्रेम की जगह सिर्फ कठोरता हो जहां प्रेम की जगह सिर्फ तुम्हारी निंदा हो जहां प्रेम की जगह तुम्हें पापी ठहराने का प्रयास हो जहां प्रेम की जगह तुम्हें नरक भेजने का आयोजन हो और जहां भीतर आनंद की जगह सिर्फ एक अहंकार हो वहां से बच जाना वहां से बाघ खड़े हो जाना वहां से जितनी जल्दी दूर निकल जाओ उतना अच्छा है क्योंकि तुम असाधु के पास पहुंच गए हो और तुम्हारे तथाकथित साधुओं में सौ में निन्यानबे असाधु हैं क्योंकि न तो वहां आनंद है न वहां प्रेम है सुन महल से अमृतवर से प्रेम आनंद हो साथ नहाए, खुली किवरिया मिटी अंधरिया धन सतगुरु जिन दिया है लखा है अब किवाड़ खुल गए पुकारते रहोगे तो खुली जाते हैं यह आश्वासन पक्का यह गवाही पक्की इस गवाही के पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कबीर और मोहम्मद और मंसूर सबके हाथ बड़ी लंबी महिमाशाली पुरुषों की कतार है जो कहते हैं यह आश्वासन पक्का है यह निरपवाद होता है तुम पुकारो भर तुम पूरे प्राण से पुकारो भर खुली कि वरिया मिट्टी अंधरिया धन सतगुरु जिन दिया है लखा है और उसी घड़ी तुम अपने सदगुरु का धन्यवाद कर पाओगे उसी घड़ी तुम जानोगे कि तुमने तो कुछ भी नहीं दिया था तुमने समर्पण के नाम पर दिया क्या था तुम्हारे पास देने को क्या था जब तुमने गुरु के चरणों में जाकर सिर रखा था तो तुम्हारे सिर में सिवाय के और था क्या तुमने दिया क्या था लेकिन जो तुम्हें मिल गया है उसका मूल्य नहीं कूता जा सकता धर्मदास बिन वय कर सतगुरु चरण में रह समाय उसी घड़ी तुम्हारा सिर चरणों में नहीं रहता चरणों में एक हो जाता लीन हो जाता मिल ही जाता है सतगुरु के चरण तुम्हारा सिर तब दो चीजें नहीं रह जाते। सतगुरु के उपदेश फिरो घन बाबरी कहते हैं लौटाओ पागलो लौटाओ अपने घर फिरो सतगुरु के उपदेश फिर बावरी जाओ खोजो सतगुरु को सुनो उसकी बात और लौटो अपने घर की तरफ बहुत हो गई भटकन परदेश में बहुत जी लिए उठ चलो आपन देश यही भल दावरी अब अपने घर की तलाश करो अब लौटो अपने घर उठ चल आपन देश भल दावरी और सदगुरु मिल जाए तो अवसर मिला अपने घर लौटने का क्योंकि कोई मिला जो राह दिखा दे कोई मिला जो तुम्हें राह सुझा दे उस अवसर को चूकना मत पहले तो सदगुरु का मिलना मुश्किल मिल जाए तो तुम चूकने में बड़े कुशल हो तुम कहते हो कल करेंगे तुम कहते हो अभी जल्दी क्या है तुम कहते हो अभी तो जवान है अभी तो जिंदगी थोड़ी और देख ले अभी थोड़ा राग रंग और कर ले अभी कहां मौत आई जाती है तुम टालने में कुशल हो तुम स्थगित करने में कुशल हो सतगुरु के उपदेश फिरघन बावरी लौट चलो अगर वहां की खबर कोई देने वाला मिल जाए तो फिर क्षण भर भी सोचना मत विचारना मत फिर ये मत कहना सोचें विचारें उठी चलो आपन देश ये भल दावरी, इस अवसर को चूकना मत हम कही दिया है संदेश तुम्हारे पीव का धनी धर्मदास कहते हैं हमने संदेश कह दिया है तुमसे तुम्हारे पिया का संदेश तुम तक पहुंचा दिया यही सारे सदगुरु करते रहे हम कही दिया है संदेश तुम्हारे पीव का बिनु समझे नहीं काज अपने जीव का अब समझो अब समझ लो तो तुम्हारे जीवन का काज सध जाए तुम्हारे जीवन का काम पूरा हो जाए परिपूर्ति हो जाए तुम्हारे दुख मिठे तुम्हारा नर्क मिठे तुम्हारा विषाद जाए समाधि फले जुगन जुगन हम आई कहा समझाई के ये बड़ा प्यारा वचन है धनी धर्मदास ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमसे पहले आके कहा वो भी हम ही थे गुरु अलग अलग नहीं रंग अलग हों, ढंग अलग हों, वाणी अलग हो शैली अलग, अलग हो मगर गुरु अलग अलग नहीं कृष्ण ने कहा ना कि आऊंगा जब जरूरत होगी तब आऊंगा संभवानी युगे युगे युग युग में संभव हो जाऊंगा जब जरूरत होगी अब लोग सोचते हैं कि कृष्ण उतरेंगे वही मोर मुकुट पीतांबर वही बांसुरी लिए हुए तो गलती में हो तुम जो भी सत्य को जान लेता है वही कृष्ण है जीसस ने कहा है, मैं फिर आऊंगा लौटूंगा और ईसाई प्रतीक्षा कर रहे हैं जो सत्य को जान लेता है वही जीसस है। और बुद्ध ने कहा मैं आऊंगा मैत्र के रूप में लेकिन जो भी तुम्हारा मित्र है और मित्र कौन जो तुम्हें अपने देश पहुंचा दे वही मित्र है बुद्ध उसी में आ गए ठीक कहते हैं धर्मदास जुगन जुगन हम आई कहा समझाई के इसका ये मतलब समझना कि एक ही आदमी बार बार आता है अनेक अनेक आदमियों में एक ही सत्य बार बार आता है अनेक अनेक गढ़ों में एक ही जल बार बार भरता है अनेक अनेक आंखों में एक ही रोशनी बार बार पड़ती है व्यक्ति बदल जाते हैं सत्य थोड़ी बदलता है सत्य एक है अभिव्यक्तियां अनेक है अनेक अनेक वीणाओं पर वही गीत फिर फिर गाया जाता है वीणाओं के भेद से थोड़े बहुत भेद पड़ते हैं मगर गीत वही है लय वही है छंद वही है जुगन जुगन हम आई कहा समझाई के तो जो पहले आए और जो बाद में आएंगे वो और जो आज हैं वो सब एक ही धागे से जुड़े। मन के अलग अलग मनकों को जोड़ने वाला धागा एक है कृष्ण क्राइस्ट एक ही धागे से जुड़े मोहम्मद और महावीर एक ही धागे से जुड़े जर्थुस्त और जीसस एक ही धागे से जुड़े इसलिए तुम इन प्रतीक्षाओं में मत बैठे रहो कि कृष्ण आएंगे तब तुम जगोगे यह भी तुम्हारी तरकीब है बचने की अब तुम यह प्रतीक्षा मत करो कि जीसस जब आएंगे तब जगेंगे पृथ्वी कभी भी परमात्मा से खाली नहीं होती कहीं ना कहीं कोई दिया जलता है आंख वाले खोज लेते हैं और पार हो जाते हैं और अंधे बैठे प्रतीक्षा करते रहते हैं अवसर खो देते हैं। जुगन जुगन हम आई कहा समझाई के बिनु समझे धनी परियो कालमुख जाई के और बार बार यही कहा है कि अगर नहीं समझा सत्य को तो तुम बार बार मृत्यु के मुंह में पड़ते रहोगे कितना तो दुख पा लिया दुख से मन नहीं भरा अभी और दुख उठाने की इच्छा है समझो धर्मदास के ये सूत्र ऐसे थे कि बैठ जाए तुम्हारे हृदय में तो तुम्हें उड़ा ले चले आकाश की तरफ कि तुम्हारे पैर फिर जमीन पर दोबारा ना पड़े मगर तुम इन पर विचार करते मत बैठे रहना इनका विचार से कुछ संबंध नहीं है ये विचार नहीं है यह धर्मदास ने अपना हृदय तुम्हारे सामने ऊंेला ये धनी धर्मदास ने अपना सारा धन तुम्हारे सामने बिखेर दिया इसे चुन लो इसे गुल लो इसे कर लो सतगुरु के उपदेश फिर बावरी उठी चलो आपन देश भल दावरी हम कही दिया है संदेश तुम्हारे पीव का बिनु समझे नहीं काज आपने जीव का जुगन जुगम हम आई कहा समझाई के बिनु समझे धन परी हो कालमुख चाहिए आज नहीं